तो अनंत समापति भी हम प्रश्न में शिथिलता प्रश्न में कमी आने से आत्म की सिद्धि होती है और अनंत में समापत्ति करने से आसन की सिद्धि होती है अनंत में समापत्ति का जो प्राचीन व्याख्याकार तो अनंत कार्य कर रहे हैं और कुछ व्याख्याकारों में आकाश की अर्थ हुआ है वे सब करेंगे है न वन तो नारायण की बहुत सेवा करते हैं वही उनका क्या है विस्तर रूप में है ना और उपधान क्या है पटिया उपधान रूप में भी वही है और रूप में वायु नारायण और धरती को भी तो उन्होंने धारण कर रखा है ना शेष नारण उनके ध्यानता तो वायु पूरी धरती को धारण कर रखा है शेष थे ना? आज, आ, हाँ, क्या? है है आ आसन आसन आसन ठीक प्रश्न में शिथिलता आने से और अंत में समापत्ति करने से समापत्ति करते चित्त को सदाकार कर देना चित्त को उसके आकार का करना अब देखना प्रत्नो प्रमात सिद्ध आसनम के न न अंग मेजा भवती प्रश्नो प्रमाद का शारीरिक के प्रश्न शारीरिक प्रश्न की उपरती होने से या शारीरिक प्रश्न का अभाव होने से जब बैठने में प्रश्न न करना पड़ेगा न तो शारीरिक प्रश्न है कि निवृत्ति होने से आसन सिद्ध की आसन सिद्ध हो जाता है शारीरिक प्रश्न की निवृत्ति होने से आसन सिद्ध हो जाता है एक अंग मेजया न भवती जिसके द्वारा अंग कंपन नहीं होता है अंग का कंपल नहीं होना चाहिए ठीक है देर तक बैठे रहे तो जब उठने की इच्छा हो और फिर भी बैठने का प्रयास करें तो हम अंग काफने लगते हैं ऐसा एक तुम्मा यहाँ हमारे आने के पहले रहे हैं उनका नाम जमुना नाम था और अच्छे योगी थे उनको तो कितना 18 घंटे तक बैठने वालों ने हमको बताया एक सुनीताचार गिर में रहते हैं उन्होंने बताया इन्होंने नहीं बताया कभी बोले कि हमने उसको देखा है वो 18 घंटे बिना हिले का पर बैठता था वो गिरनारगढ़ जूनागढ़ वो बताया फिर हमने इनसे पूछा वो तो हमारे आने के पीले यहाँ रहते थे हमने पूछा कि महाराजा ने इसका है बोले कोई समय की बात थी तो आगू बर्बत पर रहते थे और बोले कि हम रहते थे ऊपर की गुफा में वो नीचे की गुफा में वो पूरा लेंस लगा रखा था पास तो वहीं से बैठे बैठे देखते थे वो किस कौन कि में बैठा क्या कर रहा है मैं दावने दावने दावने बोले ला तो में और इसके बाद भी तो भी लाएगा लाएगा खिलाएगा ऐसे ऐसे महात्मा और उनका मेरी समझ से दो हजार चार से गायब हो गयी मतलब वो फिर यहाँ तो इस कुटिया को उन्होंने कैंड में छोड़ दिया था जन्ना रहते ही फिर वो चले गए इधर उधर रहते थे राम जो पाठी के यहाँ स्वेन्द्रायण के यहाँ भी रहे अब हो सकता है कहीं बैठे भी हो उतर या कहीं दब गया या नाले में पैर फिसल गया भगवान लेना क्या हुआ अब इनके लिए दोस्त एक मोनी जी है हमारी एक कुटिया छोड़कर एक मोनि महात्मा थे अट्ठाई किलोमीटर ये उनके इनके पास आना जाना दादा ये तो बोलते हैं इम्सान ला जाए तो है वो मतन करते होंगे इम्कान लाज हो है वो है हमारे से कुछ छोड़ करते ही उन्होंने लेकिन वो किसी को तो मतलब नहीं रखते है न किसी को तो लिख करके चेष्टा ऐसी समझाने का प्रयास नहीं करते तो न समझाने का प्रयास करते ना समझने का प्रयास करते हैं मैं तो क्या जैसे तो हम मम्मी देखते पहले ब्रह्मपुरी में थे उसके पहले भी शायद चौबीस साल में कितने साल लेते नहीं करते है ज्यादा तो नहीं करते कम कम कर घर थोड़ा इधर करते अभिप्राय नहीं आप उनकी बात समझ जाइए यही कहते हैं तो जी तो जंगना जो सुना वहाँ गुजरात जाकर अठारह घंटे ये राष्ट्रीय बैठना कोई न एक अयोध्या में थे पूरी वाले महाराज के लिए दर्शन किया है। हमने दर्शन किया है जब वो सौ वर्ष हो गई थी उस समय भी तीन बजे नहाकर बैठ जाते थे तो नौ बजे तक बैठे रहते थे बिना थे छः घंटे तो उन्हें देखा है सर लोग बाईस घंटे चौबीस घंटे उनके बारे में सुना जाता था तो बैठे रहते तो हमने उस सौ वर्ष की आयु में उनको देखा थी जब उनको दो आदमी पकड़ कर उठाते थे नहीं चिलते थे चल नहीं पाते जब शरीर लम्बा था गिर जाए तो जब इस स्थिति में तो छह घंटे के बिना बैठ रहा है तो मानना तो तो पड़ेगा की घंटे की बात है नापन चित लगा हुआ चित्त आसनम निर्भर आसन की शिक्षक करता है ना अनंत को बताया अनंत नारायण की सेवा करते हैं और धरती को तो धन कर रखा है अब एक योगी की ये कहानी है एक पैराग्राफ आप, आप तो कर सकते हैं। ये जो अनित की बात आई ना आसन का अनंत के साथ संबंध ये आप एक पैरा यहाँ से पढ़ लेंगे तो भक्ति दीदी तो हो सकता है ज़्यादा। तो तो तो तो तो तो ये ये वाला पढ़ दो एक एक दिन एक दिन, दिन।, दिन शिष्यों ने वो जी की पूजा की उस समय शिष्यों ने एक दिव्य आनंद प्राप्त किया दूसरे दिन वो स्वामी जी उस समय शौचालय थे शौचालय में चले गए ंद ने उनका आसन साफ करने के लिए जो ही हाथ लगाया उसी समय गो स्वामी जी ने शौचालय से ही जोरदार आवाज लगाई आसन को मत हिलाना कर जाओ कर जाओ कुंभकार मारेगा थोड़ी देर बाद गो स्वामी जी के आने आरोप कुलदानंद ने पूछा कि गेंदारिया आश्रम तथा वृंदावन में आपके आसन के नीचे सर्प रहता था यहाँ कलकत्ता के मंजिले मकान में सर्प बैठे आ गया तो वो स्वामी जी ने कहा कलकत्ता हो या अन्य कोई स्थान हो वास्तु सर्प सर्वत्र रहते हैं। कुछ समय के लिए निर्दिष्ट स्थान पर आसन करने पर सर्प वहाँ आकर आश्रय लेने के लिए चेष्टा करता है मैं जब कहूँ तभी आसन साफ करना या धूप धूप दे, में देना गो स्वामी जी के बात सुनकर छब्बीस मिनट हो गए ठीक है गंडरिया आश्रम वो वृंदावन में आसन जी के लिए साथ रहने लगे अलग है जब वहां आश्रम तो में मंजिल पर इनको रखा गया वहाँ के साथ बैठते थे और कैसे जाते आते हैं कोई सम्मन है अपनों के साथ काम का ये तो पूरी रात बैठे रहते थे दे, दे, दे। देखने को हाँ पूरी रात बैठे रहते थे जीवन के अंतिम में चौदह वर्ष इन्होंने बिल्कुल शैन नहीं किया एक सेकंड भी अंतिम में चौदह वर्ष इन्होंने सोए नहीं बिल्कुल और पहले भी तो बहुत ही कम सोते होंगे एक रात भर एक कोई वकील था वो कलकत्ता था वो रात में इनके कमरे में रह गया नींद टूटी महाराज सो जाइए सिर्फ गोस्वामी जी बोले कितना बजा है वो वकील बोला एक बजा आए अभी बहुत समय है कोई बात नहीं वकील की नींद टूटी महाराज भी अफतोस हो जाए और बैठे आराम से कितना बजा अभी ढाई बजा कोई बात नहीं बहुत समय तीन चार बार वो वकील पूछा सुबह हो गया महाराज भी तो सो जाइए कितना बजा बोला छः बजे आप सोई नहीं बोले क्या मनुष्य जो सूची चौदह साल एक विजय किशन गोस्वामी विजय कृष्ण गोस्वामी सिद्ध महत्व जो है ना जो अंदर जब ना सुना लेता है ना अंदर सूक्ष्म नाद चलता है तो सर्क उससे बहुत आकर्षित हो जाता है इसलिए भी जो है ना वो पास में आ जाते सुना होगा मात माओ के पास आ से कर लेते है। नहीं। उनको वो कीटने के बारे में तो इन्होंने कहा विशेष छेड़ खानी नहीं करो तो नहीं काटेगा अभी भी वृंदावन में ये भी पता चला कि इनकी जटाऊ भी साफ रहता है इसमें दिखा दीजिए वृंदावन में रहते थे वृंदावन आते थे ये ढाका समझिए तो और फिर है। ले, लेकिन उतना कोई प्रयास कर भी नहीं सकता है जितना अब हिमालय में भटकते दिन दिन चलते बिहो होकर भी दिख गई थी गुरु की तरह कोई उनको मिलना चाहिए ऐसी है किसी के अंदर लाल चलते गए चलते गए बेबोध होकर दिख गए थे ऐसा इनका जीवन रहा है बिल्कुल कोई उनको फिर नागा महात्मा उठाए और उठा करके उनको पांच छह दाना दिया छोटे छोटे बोले बच्चा जब उनको भूख प्यास लगे इनको खा लोगे तो दो तीन दिन तक वो दो दाने से भूख प्यास नहीं लगाते रहेगी तो ये इससे ये उसको दो दाना खा लेते तो भूख लगती थी घूमते रहते थे एक दिन गए वहाँ बंगाली महात्मा थे और वो भी बड़ी भारी तपस्या तो करते रात में बर्फ गिरती थी शाम को वो ध्यान में बैठते थे तो बर्फ से उनका जो पूरा शरीर थक जाता था और सुबह जो है ना जब धूप जैसे जैसे निकलेगी दो पैर होने पर वो क्या है बर्फ़ घुल जाएगी कुछ जब खुलेगी बर्फ़ खुलेगी मुँह खुल जाएगा तो चेहरे लोग वहाँ तैयार रहते थे गरम गरम को आखिर बिठा लेते थे उनके कुछ देख लेते थे, थे वहाँ गए तो वहाँ इन्होंने तो बताया कि महाराज हमको आप इच्छा दीजिए ये बोले बोले नहीं आपको तो सुनने पर आपके तो गुरुदेव मिल जाएंगे इसे भटकते भटकते इनको एक पंजाबी महत्व मिलेगी नानक पंथी उन्होंने इनको दीक्षा दी और वो ऐसे इनके गुरुदेव थे कहीं भी मिल जाते थे इनको कहीं भी मिल जाएंगे वो जहां भी चाहे वृंदावन हो चाहे कोई और जिस क्षण थे तो उसी समय रास्ता बढ़ाएगा किसी की भूख लगी थी इसमें तो मिट्टी भूल करती थी तो तो तो पंजाबी महात्मा थे हिमालय में थे हाँ हिमालय में थे अठारह की क्रांति में वो सैनिक थे ब्रह्मानंद उनका नाम बताया है नानक पंची बिता था वो इनके थे हिमालय में ऐसे मशे हैं कि उनकी लाल हजार हजार साल की है और उनको भूख प्यास की भी ऐसा नहीं है और प्यास की इच्छा भी हो तो कहते हैं वहीं से हाथ बढ़ा कर ढूँढाफानी बन ऐसे भी वो लोग हैं ऐसे अभी वृंदावन में एक बैठ जी है बैठे हैं उनकी स्थिति अच्छी है वो भी मतलब साध समाधि है वो चाहेंगे तो एक महीने के लिए भी बैठ जाएंगे अभी है वो व्यक्ति और इन और हिमालय में जो योगी हैं उनके पास उनका आना जाएगा वो भी इनके पास आते हैं ये तो मतलब चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे और एक कृष्णदास है अपने से, वो वो उसको साथ लेकर वो फोटो फोटो खींच कर देखने से कोई बड़ा कहते हैं विभक्त लगता है पहाड़ पर अंदर बड़े सुंदर सुंदर ढूंढ रही है बड़े बड़े झरना बह रहे हैं बड़े बड़े उसमें प्रकाश है कांती कैसे कैसे दूर सुंदर रहते हैं कृष्णदास को लेकर गये तो कृष्णदास को लेकर के गए तो कृष्णरास तो ने एक बार बोला मरा यहाँ भटकने से क्या फायदा अरे पंद्रह दिन का पानी धोकर के चलना पड़ता है क्योंकि बर्फ जमी है पानी नहीं है तो क्या फायदा पंद्रह दिन के पानी धोकर के चलते हैं तो खाना पीना भी नहीं हो पाता है ठीक से भटकते हैं आपको फायदा क्या होता है ठीक तो है दिन जो है ना कृष्ण राश की मतलब ऐसा लगा नहीं किसी दूसरे तो लोक में हम आते हैं जिसका मन शांत हो जाता है जिसमें परम शांति का अनुभव करेगा कि कोई कामना नहीं रह जाए कोई इच्छा जा नहीं रह जाए कोई संकल्प नहीं रह जाए आनंद भी आनंद हो जाता है कैसा हो गया महाराज तो आप तो बोलते थे कि में से क्या फैला है ऐसे कुछ दिन घर रहे और फिर नीचे आया तो बैठक तो उनका उनका शब्द में आना चाहना हमारा किस जगह कौन योगी बैठा हुआ है उनको पता चलना चाहे ये उधर भी जाते हैं रह जाते हैं बैठ जाते हैं एक बार तो ये अपना स्टॉक तो लेके चलते हैं ठाकुर के काले ग्रहण की पूजा भी करते हैं तो पहाड़ों में नेपाल से होकर के तो रहे हैं, बहुत दूर जाते हैं ये जहाँ इंसान पहुंचता ही नहीं है वहाँ गए और वहाँ बोल रहे थोड़ा बुढे हो गए तो बहुत दूर नहीं गए गाँव कुछ किलोमीटर पर था वहा बोल दिया कि हमको दूध पूछा दिया करना पैसा दे देंगे अब भी वो भगवान की पूजा करते सारे काम थे अब उन्होंने क्या किया कि तो बैट गे। बैट गे वो भात चढ़ा दिया चावल पकड़ने को वो बैठ गए बैठ गए अब महाराज बैठ गए और बैठ करके वो उठे तो सोचे कि जो है ना हम देखें तो देखे वो चावल पर क्या पाथरी गिल गया क्या बात है पाथरी गई अब वो सोचा दूध वाले नहीं एक है तो हो जाता था अब बोले नहीं आए तब वो जाना चाहिए वो गए वो दूध नहीं दिया आप तो, तो पत्थर तो जाते हो हो कितना दिन दिन हुआ तो ले हो गए हम कब भेजते ही नहीं है अभी ये बैठगी वो चौबीस दिन तक बैठे तब उनको आगे बात सही होगी अभी दो साल पहले उन्होंने 2009 में वोट बोला था हमारे साथ के लिए हमको पुस्तक लिखना था बोला आखिरी जा पाएंगे फिर हमारा गुंडा हो गया इस बार लोग अब ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिलेगा लेकिन वैसा जब फिर पर जो पास करता है तो मंदिर में तैयार होता है बार बार मुझे फिक्र चढ़ा दे ऐसे लोग अभी भी है सबको तो योग की तो क्रिया जानते हैं और अच्छा उनको योगी के रूप में कोई नहीं जानता है वो तो दवाई को लेकर कुछ कुछ कुछ कुछ के कुछ, रहते हैं तो दवाई वैध के रूप में जानते हैं साधु साधक के रूप में उनको कोई जानता नहीं सामान्य आदमी की तरह रहते हैं इधर भी आते बताए हरिद्वार ऋष्ट के आते हैं तो किराए पर कहीं जाते हैं किराए पर बता दिए परेशान के लोग हैं उनके साधु लोग यहाँ जाएंगे भाड़े पर बो रहते हैं वो तो वो बताते हैं कि कुछ तो चाइना भी घूमाए एक अभी कुछ ही साल पहले की बात है तो चाइना की पुलिस बहुत खड़ी है जाने नहीं देगी नहीं। तो सिक्योरिटी है ना बॉर्डर की अगर को जाना था तो ये क्या किए बता रहे थे कि एक पैजामा दो ले लिए पुराने पुराने एक पैजामा इसमें डाला एक पैर का और एक बाहर लटकता रहा और दूसरे पैजामा का एक पैर इसमें डाला इसका लटकता रहा तो दो पैजामा पहन तो लीजिए एक एक पैर लटकता रहा अब पुरा अब और पुराना सा कैमरा लगा दिया छोटा फूटा है और पागल जैसे बने गए और वहाँ बॉर्डर पर जो है जाकर बोले दो तीन दिन भूखे प्यासे तीन दिन पड़े गए वो अब पड़े रहे जाकर के तो वो सुरक्षा वाले की जो आए सुन वाले वो कुछ बोले तो ये हंसे और वो सब मशीन लगा लगा करके पूरा जांच कर दिया अब वो पागल है वो जो घुस के पूरा घूम घाम करके सब आए और फिर दो तीन दिन तक बार्डर पर पड़े रहे फिर भी खूब हर ठीक है घूम वो जाए नेपाल अधिक रहने लगे पहले अब नेपाल अधिक रहते ये होली के समय उनका सिर्फिका विवाह कर दिया है या सिर्फ मतलब लोग वहाँ रहते हैं तो है तो वो आते हैं तो उनको भोजन और वो आते हैं तो होली भी वहां जाते हैं अच्छे मिलते हैं वो हमको कहता है कि हमने तो इसलिए ये वैद्य सीखा बोले हमने आज वो जो है ना बेदान पूरा बताते पढ़ाया हमको वेदान पूरा तैयार तो तो है, है, है। तो अध्ययन किया वेदान का व्याकरण का सब शास्त्रों का और फिर सब योग जानते है नहीं खाना चाहिए इसलिए हमें वैज्ञानिक ऐसे लोग अभी भी है उनको पता रहता है कहाँ गुफा में कौन बैठा हुआ है और वो भी जाएंगे उसमें मिल भी जाएंगे छू तो भी देंगे खुद मिल भी जाती है और छू करके वो पता भी कर लेंगे जब मर गया है जीविक है जी जी जी। तो हिमालय में जो बैठा रहेगा उससे भी तो गलता तो नहीं बल्कि इतना ठंडा तापमान है और जो बोट लामाओं के मठ है तिब्बत में वहाँ तो दो दो तीन से हज़ार साल के लोगों को उन्होंने क्या पेटी में बदल करके रखा है किसी को गुफाओं में रखा हुआ है तो वहाँ बोट निर्जन में है वो बहुत मोटे अब उनकी ये मान्यता है कि वा, आत्मा वापस आ जाएगी तो कुछ तो जो ध्यानस्थ हैं, वो तो वापस आ सकते हैं और जिनके शरा निकल गए हैं वो नहीं आ पाएंगे तो यूं ही लोग चलते हैं कि कितने दिन में जो है ना वापस आ जाएंगे वैज भी तो खेते हमें तो पता चल जाता है इस तो समय से नाड़ी एक दिन और जो भागवत में आता है ना कि एक सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा हिमालय में कप कर रहा है और सकियोग के आरम्भ होने पर वही क्या करेंगे वैदिक धन का परिवर्तन करेंगे तो ऐसा जो योगी लोग जाकर सही है जाकर के लोगों ने देखा है कितना गर्स योजन दूर दोनों दो बैठे है एक सूर्यंशी है सेना सही बैठे हुए है और सबकी सवाल बनी हुए भागवत ने लिखा है तो लोगों ने सही है किया <दुण> जो जो भी आएंगा जीवन में होगा मतलब वो अपने को नहीं करेंगे बड़े रूप उनको भी से ना। अभी आने का था, था। तो तो नहीं वो तो गाजी शुरू के पास आएंगे तो नहीं रुके पास आएंगे तो नहीं रुकेंगे बोल रहे हैं द्वारा इन लोगों के बीच चार बजे बाद में सला तो हो गई है कोई खासी ये लाने वाला है में चलने में उसको तो तकलीफ होती है भारी शरीर है तो कुछ देर हो वो भी सब कहते हैं पर इन लोगों को क्या पुराने लोगों का नियम बहुत कड़े होते हैं ना दो बजे से भी कोई उठने वाला हो तब उसका होगा उनकी दिक्कत का आजकल के लोगों को उठना नहीं पुराने लोगों को ये भी कहते थे एक बजे से चार बजे तक जरूर करना चाहिए इनका तो और भी भी ये ये एक और और के लिए है है। है इनकी और भी ए, ये के इसके पहले मिले पंजाबी महाराज का दिया है वो वो इसी अंदर ही आती है पढ़े में, में रही ये देखिए गुरु ग्रंथ साहब का पाठ ये स्वयं करते थे ढाका में अब देखिए ढाका बंगाल में है ना जी को बांग्लादेश में गया वहाँ जो प्रार्थना होती थी तीन प्रार्थनाओं में दो प्रार्थना हिंदी की थी और एक उसमें नानक की नानक का नाम सुन आता है और एक बंगाली की थी बंगाली होते हुए दो प्रार्थना हिंदी में एक बंगला में और स्वयं उनके यहाँ जो पाठ रामायण भागवत गीता का होता था जिसमें भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे रामपीत माना जो गुरु ग्रंथ साहब दो का पाठ करते थे, दूसरे का पोषण करते थे क्योंकि वो श्रद्धा है ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। अंतिम नहीं मानना कि पाठ मुका हुआ है पर एक अच्छे महात्मा की वाणी हवा को ढाका में रहते समय एक दिन गो स्वामी जी को ध्यान के दौरान पता चला कि एक सिद्धयोगी बारदी नामक ग्राम में गुप्त निवास करते हैं उस ग्राम के एक भक्त कुंजलाल नाग गोस्वामी जी के शिष्य थे वे प्रायः बारदी में लोकनाथन ब्रह्मचारी जी के पास जाया करते थे एक दिन ब्रह्मचारी जी ने उनसे कहा क्या मेरा जीवन कृष्ण यहाँ नहीं आएगा जीवन कृष्ण मेरा जीवन कृष्ण यहाँ नहीं आएगा जीवन कृष्ण वो विजय गोस्वामी के लिए कह रहे थे तो योगी के बारे में इनको जीवन कैसे इनको ध्यान ऐसी पता चला एक विजय गोस्वामी को ध्यान से पता चला की वाली ग्राम में सिद्ध योगी को सुनवाद कर रहे हैं यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा उसके प्रति अपने मन में मैं अंतरिक आकर्षण अनुभव कर रहा हूँ ल से जब यह बात गोस्वामी जी ने सुनी तो वे अपने परिवार तथा कुछ भक्त शिष्यों के साथ वहा गए गोस्वामी जी को देखते ही लोकनाथ ब्रह्मचारी बोल उठे मुझे पहचान सका चंद्रनाथ पहाड़ के दावानल वाली बात यह बात है वो गए विजय गोस्वामी गए तो वो बोले तुमको बोरे पहचाना कि तो नहीं पहचाना मतलब किसी पहाड़ में आग लग गई थी तो विजय गोस्वामी गए थे इसी सिद्ध चंद्रनाथ पहाड़ के दावानी बात याद है विदित रहे। वर्षो पूर्व चट्ट के निकट चंद्रनाथ पहाड़ में एक जंगल को पार करते समय गोस्वामी जी चारों ओर दावा नल से घिर रहे थे उस समय एक महात्मा जी ने उनके प्राणों की रक्षा की थी उन्हीं महात्मा जी को यहां प्रत्यक्ष देखकर कर वो स्वामी जी सजल नयन आनंद से अभिभूत हो गए लोकनाथ ब्रह्मचारी जी भी पिता माँ के चाचा जी थे उस समय उनकी आयु एक सौ छप्पन वर्ष थी पूर्वजों की स्मृति में ब्रह्मचारी जी ने स्नेहा वो स्वामी जी को अपनी खड़ा और कंबल प्रदान की थी माता योगमाया देवी के पास ब्रह्मचारी माता योगमाया देवी ने भी ब्रह्मचारी जी को बालकवत अपने हाथ से भोजन कराया वो स्वामी जी को वे जीवन कृष्ण कहकर पुकारते थे वो स्वामी जी से ब्रह्मचारी जी का परिचय प्राप्त कर अपने स्थानों से लोग उनके दर्शन तथा आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे योगी अब ब्रह्मचारी अपने वचनों से लोगों की परीक्षा किया करते थे पर उनका हृदय अत्यंत कोम था असंख्य व्यक्ति रोग शोक इत्यादि में उनकी कृपा पाकर धन्य हो गए थे वो स्वामी जी कहते थे योग शिक्षा के लिए तथा हिमालय से योगीचर सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मचारी जी के पास रात्रि के समय आते थे इस कारण संध्या के बाद आश्रम में किसी को नहीं रहने दिया जाता था कारण है ये लोकनाथ नारी है शाम से हमें किसी को अंदर आने में लगते तो रहे बड़े-बड़े हमारे कुछ हो जाते हैं, हैं, हैं। प्राप्त कर योग की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में इस प्रकार उच्चतम विशेष विशेषज्ञता विशे बहुत कम योगियों में पाई जाती है ढाका रहते समय गोस्वामी जी प्राय ब्रह्मचारी जी के पास जाया कर जाते कलकत्ता में होने बेहाल पूरा पड़ा था सब पड़ी थी लेकिन मन को शांति कहा मन तो परम शांति अनुभव होना चाहिए विद्यार्थी कहने से थोड़ा होता है प्रभु व्याकुल हो जाते थे क्या अंकार करते हैं अच्छा अधिकार नहीं होगा तो क्या व्याकुल कैसे कैसे बढ़ते थे सब इनको ईश्वर की बहुत प्रार्थना की है भगवान के अनंत भक्त है सभी किस्म सातार निराकार के बारे में भी मैंने लोगों को बारे में बताया है भगवान धूखे दोनों सातार भी है निराकार भी है मैंने हाथ पैर करके ईश्वर के देखा है कैसे है ईश्वर से बात करके देखा है मैंने बात करके मैंने ईश्वर से देखा है कैसे है बहुत दूर ऐसा पूरा पड़े लेकिन ये शांति होना चाहिए का भी अंध कुछ नहीं होता पढ़ने पढ़ाने से पत्नी पत्नी क्या इनके साथ बहुत वस्तु इन लोगों के साथ हो गई बहुत नष्ट किया साथ में इनको डांटा मर रही हो, मर गई तुमको सो मना रहे बोले भगवान की वस्तु भगवान ने ले रोज <laughs> लोग अच्छे अच्छे होते हैं अभी भी है ऐसी बात नहीं है अभी छत्तीसगढ़ में कोई है इनकी परंपरा के ग्रे पाठक जी तो वो इच्छा देते हैं लेकिन इनका आदेश होने वाली इच्छा देते हैं इनका अनुग्रह अभी होते होता है जब तक इनकी आज्ञा नहीं होगी वो इच्छा नहीं होगी इनका शरीर उन्नीस सौ छियानवे में बात है है। ठीक अठारह बुखिया लेकिन अभी उस परंपरा के पाठक भी हैं इनका आदेश होने पर देंगे, देंगे। आदेश देते हैं है? मैंने दर्शन नहीं किया वृंदावन तो ऐसी ऐसा होता है मैं चला उसके दो दिन बाद उनको आना था अब दो बच्चों को रुकते हैं ईश्वर से आना था उनको ऐसा संयोग हो जाता है आगे पीछे का मतलब ये पुस्तक जी हमको देते हैं सुरेश शर्मा उनको वो अभी ऐसे अच्छा ये भी सबको नहीं देते थे चाहे कोई कितना भी करे नहीं ऊपर तो जो हो है होगा कभी के लिए कभी कभी बहुत साक्षिक लोगों को दीक्षा नहीं दी रास्ता चलने वाले को दे दी लोगों ने कहा तो भाई जो विधान है वो वही हो रहा है हम तो अपने कम काम नहीं करते ऊपर वाले कम कर बनाने <laughs> वाले को लगा दी करने तो तो तो बांगला तो मार्केटो अच्छा रामकृष्ण के पास इनका आना जाना था अच्छा हाँ रामकृष्ण की कथा जीवनी में भी रामकृष्णी का नाम आता है वहाँ इनका खूब आना जाना बहुत संस्कृत पढ़ी वेराम सब पढ़ा लेकिन ये आगे करना वो और अच्छा है। ये एक, एक करते हैं विधि महत्व देखेंगे महात्मा गांधी कहते हैं ना स्वभाव मन ज्ञान की अवेक्षा आक्रमण करना चाहिए, हम हैं वो तो, है। तो, है। तो है। कर आत्म सिद्धे है आसम सिद्धि होने की द्वंद्वान विघाता की द्वंद्व ऐसी अभिघात नहीं होता है या द्वंद्व ऐसी पीड़ा नहीं होती है आसन सिद्धि होने पर दोनों से पीड़ा नहीं, नहीं होती है मतलब क्या है ना किनसे पीड़ा नहीं होती है आसन सिद्धि हो जाए तो उसको नहीं, नहीं ये ये है तो नहीं पहुंचाएगा ये आसन सिद्धि बदल कर ही आसन न शीत ओषणार्डी द्वंद्व ही आसन याद न अभिभूय आसन याद आसन जय होने से आसन समझते है आसन की स्थिरता आसन का विजय प्राप्त करना आसन जय होने पर शीत उष्णार्ड की द्वंदी शीत उष्णाधी द्वंदो से नीड़ित नहीं होता है तो योगी आसन को देखने वाला योगी आसन जय होने पर योगी शीत उष्णि द्वंदो से पीड़ित अभी निकलना है अभी देर दर्जा एक गतिविच्छेद प्राणायाम्छे तस्वीन प्रति करती आसनजय भूमि पर स्वास और प्रश्वास की गति को रोकना करना प्राणा आ कार्य को खाते हैं। आसन होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है जो प्राणायाम के अभ्यासी है उनसे विशेष जानना चाहिए भाष लिखना आसन तो मतलब प्राणायाम तो योग का अंग रूप से करना है तो बहुत समय देना पड़ता है उस एक महात्मा है रामबा गजा विद्वान महात्मा है मतलब एक प्राणायाम से ही उनको जो है लक्ष्य प्राप्ति हुई सात घंटे घंटे ये हुआ में तक के एक अच्छा ही था उससे ठीक होगा फिर हम बहुत आसन आसन संजय आसनजय आसन आसनजय होने पर वायु आचमनम स्वास्थ्य आचमन करना स्वास है मतलब आसनजय होने पर वाय वायु को अंदर, वाय। अंदर ग्रहण करना क्या है स्वास्थ्य इसको क्या कहते हैं वायु को अंदर लेने को क्या कहते हैं पूरक कहते हैं है न स्वास हो गया पूरा हो गया असंजय होने पर वायु को आचमन करना वायु को अंदर है मतलब पूरा हो गया प्रश्वास और कोष्ठस्थ मतलब को अंदर की वायु को बाहर निकालना ये प्रश्वास है ये रिचर्क हो गया अंदर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास अर्थात रिचक है कलवागति विच्छेदा उन दोनों की गति को रोकना अर्थात उन दोनों की गति का भाव प्राणायाम है कौन सा प्राणायाम कुंभक कुम्भक तो तीन प्राणायाम दे दिए गए केवल सूत्र पर ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा स्वास्थ्य स्वास्थ्य की गति को रोकना मतलब कुंभक रहा है ना और तो बास्कार तीनों को दे दिया तो तीनों को समझ लेना ठीक है और दोनों की गति को रोकना अर्थात भाया भाव ये कुम्भक प्राणायाम कौन सा प्राणायाम कुंभक प्राणायाम तो बता दिए कुंभक जितना ज्यादा लगा सदरेगा व्यक्ति उतनी ज्यादा मन की एकाग्रता होती है अच्छा कुंभक के लंबे अभ्यास से आयु भी बढ़ती है बहुत उनकी आयु भी बढ़ जाती है कुंभक और मन की चिंता के लिए कुंभक तो होना ही चाहिए और इंद्रियां चंचल है मन चंचल है मन का निग्रह करना चाहिए कहा तो जाता है ना मन की चंचलता होती है प्राणों की चंचलता से बस में नहीं होगा जब करने के लिए प्राणायाम करने हिंदुस्तान में जो है ना संध्या बंधन आदि जितने सबके आदि पीछे प्राणायाम करना पड़ता है